संतन नहीं थी उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी वह न स्नान करती ना किसी देवता का पूजन करती प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती बाद में कोई अन्य कार्य करती इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी बृहस्पति वार का व्रत करने लगी अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी और मुट्ठी में चों भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती वही चों स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के चों को पटक कर साफ कर रही थी उसकी मां ने देख लिया और कहा हे hey बेटी सोने के चों को फटकने के मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी तो लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव के कृपा से सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले आई। उससे वह जौ साफ करने लगी परंतु उसके मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से उसे होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले हे hey बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है सो कहो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला मुझे आपकी कृपा से कुछ भी बात का दुख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़े और बोले कि हे बेटा इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ मैं उससे तो उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बताया और मंत्री उस घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ संपन्न हो गया कन्या के घर से जाते ही पहले की बातें उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के पास गए बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और मां का समाचार लिया तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हो गया कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहां गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी आप माताजी को यहां लेवालाएं मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को घर ले लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी मां को समझाने लगी कि हे मां प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करें तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी परंतु उसकी मां ने इस एक भी बात नहीं मानी प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का झूटन खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मां को उसमें बंद कर दिया प्रातः काल उसने से निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि ठीक हो गई फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी इस व्रत के प्रभाव से उसकी मां भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण विसुख पूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप लोप हो गए धीरे-धीरे वहां समय व्यतीत होने लगा और बृहस्पति वार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी दूसरे शहर में बेचने गए उस दिन और दिन से अधिक धन मिला राजा ने चनागौड़ आदि लाकर बृहस्पति वार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति वार का व्रत करना भूल गया इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए और आग भी न जलाए समस्त लोग मेरे यहां भोजन करें इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई राजा भी की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे करने गए लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपने साथ लिवा लाए और घर ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था वहां उसे नहीं दिखाई दिया तभी उसने निश्चय किया कि यह हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है और पुलिस बुलाकर उसे कारागृह में डाल दिया गया जब राजा जेलखाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से वह यह दुख प्राप्त हो रहा है तभी साधु को याद करने लगा और उस की वो जो वह जंगल में मिले थे उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले कि तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हो रहा है अब चिंता मत कर बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने में दरवाजे के दरवाजे पर चार पैसे पड़े हुए मिलेंगे उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना सब कष्ट दूर हो जाएंगे बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले राजा ने कथा कही और रात्रि में ही बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा जिस आदमी को तुमने जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है वह राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार तुम्हें उसी खूटी पर लटका हुआ मिलेगा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो राजा तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा इस तरह के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा खूटी पर हा ह टंगा हो देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर में चल दिए नगर के लिए चल दिए राजा जब नगर के निकट ही पहुंचे Рاجہ نے پوچھا کیا کس کے ہیں تو سب لوگ کہنے لگے کہ رانی اور باندی کے ہیں تو راجہ کا بہت ہی اشترہ ہوا اور غصہ بھی آیا جب رانی نے یہاں خبر سنی تو اپنی باندی سے کہنے لگی کہ دیکھو داسی راجہ کتنی بری حالت میں چھوڑ کر گئے تھے تم तब राजा को क्रोध आया और उन्होंने तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह धन कैसे प्राप्त हुआ तब उन्होंने कहा कि यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ राजा ने निश्चय किया कि सात रोज बाद तो सभी ही बृहस्पति देव की पूजा करते हैं मैं रोज बृहस्पति देव की पूजा तीन बार करूंगा और कथा कहूंगा और व्रत किया करूंगा अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और 3 दिन में 3 बार कहानी कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि वह बह, बहन के यहां जाके आए तो वह निश्चय कर घोडा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चलने लगा मार्ग में उसने कुछ आदमी देखे एक मुर्दे को लेके जा रहे थे उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि भाइयों मेरी बृहस्पति वार की कथा सुन लीजिए वे बोले कि उनका तो आदमी मर गया है और इसको कथा की पड़ी है परंतु कुछ आदमी बोले कि चलो हम सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही हुई थी कि उनका मुर्ताहिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला राजा ने उसे देखा और उससे कहने लगा कि अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनोगे किसान बोला जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा चार हल या जोत लूंगा और यह कह के उसे लौटा दिया राजा आगे चलने लगा राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट पर पेट में जोर से दर्द हो गया उसकी मां रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि पुत्र का हाल तो बुरा है बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी मेरे खेत पर चल कर कहना राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कही सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया खेती भी हो गई राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए बहन ने भाई की बहुत मेहरबानी की दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगे तो देखने लगे कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो मैं बृहस्पति वार की कथा कहूंगा फिर बहन बोली कि हे भैया यह देश ऐसा ही है पहले यहां पर सब भोजन करते हैं बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं मैं पड़ोस में देखाऊं शायद कोई ऐसा मिल जाए वह गया कि हकर सभी जगह गई कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अंततः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ कि तीन रोज से किसी ने भी वहां भोजन नहीं किया है तो रानी ने उस आ, रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा और वह तैयार हो गया राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसके सुनने से लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन अपने घर को जाएंगे तुम भी तैयार हो जाओ राजा की बहन ने सास से पूछा तब बोली कि तुम जाओ पर बच्चों को मत लेके जाना क्योंकि तुम्हारे भाई अपने घर आकर उदास हो गया और उदास होकर लेट गया और अपनी रानी से कहने लगा कि वह निररंछि राजा हैं और उनको उनका मुंह देखने का भी धर्म नहीं और भोजन भी नहीं किया रानी बोली हे hey, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सभी कुछ कहा है वह आला औलाद हमे, हमें अवश्य ही देंगे उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि तू सभी चिंता त्याग दे और 9वें महीने पर उनको एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ एक तब राजा अपनी रानी से कहने लगे कि रानी देखो वो भो, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है पर कहे बिना नहीं रह सकती मेरी बहनाए तुम कुछ मत कहना रानी ने हां कर दी जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुन शुभ समाचार सुन तो सुनकर सुन आई बहुत खुशी से बधाई लेकर आई तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं अब गधा चढ़कर आई हो बृहस्पति रानी की ननद बोलने लगी कि बृहस्पति भाई भाई यह बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति वार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अर्थात अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह बृहस्पति देव बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान बृहस्पति देव उनकी सताए व रक्षा करते हैं संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने कथा कही और उसका गुणगान किया तो उनकी सभी का इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण कर दी इसलिए सब कथा सुनके प्रसाद लेकर जाना चाहिए, घृदे से उनका मनन करना चाहिए और जैकारा बोलना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सहब रहस पताए नमहा।